भगवान श्री राम की जो है बहुत कृपा है भगवान शंकर के आशीर्वाद है देवी माता की कृपा है यहाँ पर जो है बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही है आप लोग जो है प्रतिदिन प्रधान करके सुन रहे हैं इसीलिए आप लोग धन्यवाद है हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण कल यह रामायण की तीन भाग पूरा हो गया ऐसे रामायण के और इस है सीता जी का जो है वनवास लव विश्व जन्म ये सब प्रसंग है लेकिन ये सब नहीं कहेंगे वो सब रोने का प्रसंग है राजा अभिषेक हो गया भगवान बहुत है हनुमान जी के आप लोग ने सुना अब जो है चलते भागवत की ओर रामायण हो गया बहुत दिन चला है कि नहीं 357 दिन सीरियल रामायण वो जो सीरियल रामायण था रामान सागर का तो सिर्फ अस्सी वो भी आधा आधा घंटा ये तो हद से ज्यादा तो आई श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण यह भक्ति शास्त्र है इसमें केवल भगवान की ही भक्ति के बारे में ही वर्णन किया गया ज्ञान भी है कड़ा हर चीज मतलब थोड़ा थड़ा है लेकिन भक्ति प्रधान ग्रंथ है भगवान ने जैसे जो जो अवतार लेकर के जो जो इला किया जहां जहाँ भक्त जैसे उद्धार किया जहां जहाँ उनको शिक्षा दिया वही सब प्रसंग है। बाहर की आल्पूल चीज इसमें मिश्रण नहीं हुए ऐसे रामचरितमानस मानव भी ऐसे ही वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें रावण का भी चरित्र रावण का जन्म लाल उनका लाल पालन उनका भर जाता है लेकिन तुलिजाई जी ने जो लिखा है उसमें माने उसमें से नहीं केवल भगवान की के ही लीला ऐसे ही श्रीमदभागवत में जो है केवल भगवान की के लीला अवतार और जो भक्त की जो संवाद यही सब प्रसंग ही इसीलिए श्रीमद्भागवत यह भागवत जो है ग्रंथ जो है व्याजी ने जो है अष्टाश पुराण महाभारत ये सब लिखने के बाद मन में उनकी जो संतुष्टि नहीं रही उदास होकर बैठे हुए थे तब तो नारायद जी आए पूछे क्या बात है आप तो बड़े विद्वान हैं है पुराण लिखे हैं महाभारत लिखे हैं फिर उदासना महाराज इस लिखा है दुनिया भरे राजा महाराज की कहानी देवी देवताओं की कहानी लिखा है लेकिन संतुष्ट नहीं है इसे कुछ उपाय बताएं इसे शांति आ जाए तो नारायद जी ने कहा कि आप जो है भगवान भी केवल लीलाओं में लिखी भक्ति इसमें प्रधान हो तब आप आपका यह मन शांति भागवते लिखा इसमें भगवान जहां जहां जिस भक्त को जहां जहां सब अवतार लेकर के प्रकट होकर दर्शन दिया कल्याण किया वही सब प्रसंग है इसमें भक्त और भगवान का चरित्र है भक्तमाल ले जा भक्तमाल और भागवत इसीलिए एक ग्रंथ को ये है जो पढ़ता है सुनता है उनके केवल भक्ति ही बढ़ता है इसलिए प्रत्येक वैष्णव भक्ति करने वाले को भागवत का अध्ययन करना चाहिए भागवत मतलब आज कल लोग समझ ले खाली कृष्ण चरित्र आज प्रायण लोग समझते भागवत मतलब भगवान कृष्ण का ही लीला हो रहा है इसे लोग समझते है ना कृष्ण भगवान की लीला थोड़ा ज्यादा लंबा है इसलिए इसलिए बाकी सब मत्स्य अवतार कश्यप अवतार पर अवतार कुरु अवतार नृसिंह अवतार परशुराम अवतार राम अवतार सब जितने चौबीस अवतार का इसमें वरण लेकिन अब सब अवतारों के वक्ता लोग फटाफट फटाफट फटाफट भरा वर्णन करके वही सो नचना गाने के लिए इसे। कर देते हैं लेकिन इसमें ऐसे नहीं है खाली कृष्ण लीला सब अवतार की लीला विस्तार वर्णन किया गया है भागवत का मतलब भगवान के विषय में जो बात है वो भागवत रामायण भी भागवती के अंदर रामायण राम अवतार का ही वर्णन इसीलिए जो भागवत मतलब खाली कृष्ण का लीला जो समझ रहे के लीला इतने अवतार बस इसको पढ़ते रहो इसको सुनते रहो इसको करते रहो तो भाई भक्ति आपका अवतार है अरे स्वर्ण पुराण में चले जाएंगे तो दुनिया भर के सो राजा महाराज की सो तो फाल कह नहीं आएगा जो भक्त नहीं उनका भी आएगा इसमें सोच इसलिए भागवत ग्रंथ पढ़ने का सुनने का बड़ी बहिमा है इसको जो सुनता है पढ़ता है उसकी संसार से उद्धार हो जाती है उद्धार इसीलिए हो जाता है क्योंकि ना इसमें और कोई फालू है नहीं भगवान जब पढ़ रहे हैं आप तो भगवान के ऊपर ही मन रहेगा सुन रहे हैं तो ही भगवान के ऊपर ही मन रहेगा कि उनकी ही लीला उनकी कथा कहानी ऐसे आप लोग घर में जाते हैं बैठ कर खेती की चर्चा करते हैं तो तब मन आप खेती की ओर चलाई शादी विवाह की चर्चा करने बहु तो लड़का लड़की दुल्हन की ओर चला गया मन है न लेकिन भागवत तो सुनेंगे तो उसमें कोई और खाली चीज में जाएगा नहीं खाली भगवान के लीला में ही रहेगा इसलिए ये बड़ा ही अनमोल ग्रंथ है इसको पढ़ने से सुनने से यह बड़े बड़े पाप को किया हुआ आदमी भी संसार से मुक्त होकर के बैकुंड धाम चला जाता है श्याम रामचंद्र की ये बड़ी महिमा है भागवत लेकिन जो भागवत की बात नहीं कह रहा हूँ इसी में जो में है वही सब सुने पढ़े तब आज ये एक नया ढंग निकला है भागवत का सात दिन में तीन तीन घंटे का तो इसमें आएंगे तो आधा घंटा बैठते बैठते हो जाता है फिर आरती करते करते आधा घंटा चला जाता है तेरे तो इसमें कोई भजन गा के नाचना कूदना कुछ उसमें चला जाता है कुछ पैसा मांगने में टाइम चला जाता है यही करते करते तो ढाई तीन घंटा चला जाता है भागवत कहीं पता नहीं चलता है क्या हुआ क्या नहीं वही कृष्ण कन्हया लाल की नंद घरे आनंद भय ईश्वर गाय सुना के नाच लेते हैं थोड़ा कथा कहानी सुना के बोलते है भागवत हो गया वो भागवत ठीक है, है कुछ नहीं है तो कुछ तो मिलेगा ही भगवान की कथा है भी लेकिन विकृत रूप शुभ हो गया है ऐसे आपको दाल मतलब दाल को पहले उबाल ली उसके बाद उसके घी का सरसों, फर्स क्या बोलते हैं जीरा जो छोटे छोप मारी दाल में थोड़ा पालक फालक छोड़िए थोड़ा खटाई डालिए तो स्वादिष्ट है ना उसका उबाल के बाद सब रख दिया ना उसमें नमक है ना उसमें हल्दी है ना कोई <laughs> तो इन तो बेकार नहीं है तो खाते से तो शरीर में काम करेगा लेकिन जैसे होना चाहिए जैसे नहीं, नहीं हुआ न ऐसे ही भागवत मतलब जो इसमें वर्णन है सब कहते नहीं हैं बड़े-बड़े ग्यारह वर्ष का अंदर बारह वर्ष का भागवत का चर्चा ही कोई नहीं करता है साथ में लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे शायद साल लगी दो साल लगी प्रत्येक अध्याय का, का प्रत्येक प्रसंग प्रत्येक संवाद प्रत्येक विषय सिद्धांत को जो है चर्चा करते करते इसे रामायण केवल नौ दिन में पूरा करते हैं लोग तीन तीन घंटा के निकताईस घंटा होता है हम लोग का गया तीन सौ पचहत्तर घंटा विस्तार से वो ना, ऐसे ही ये भागवत जो है चाहे चार वो जाए वो जाए वे दिन हो हजार है एक नहीं, से लिखा ही, भागवत में ही लिखा है, भागवत का तीन प्रकार के प्रवचन होता है एक है जो सात दिन में सो सुनाते सुखदेव जी परीक्षित का चौबीस घंटा संभाल चला था सात सात दिन का वो भोजन पानी छोड़ दिए थे वो भी जो भी इसलिए चौबीस चौबीस घंटा में सात दिन हुआ था आज क्या तीन घंटा तीन घंटा सुना तो ये सबसे थर्ड क्लास का ये भागवत चर्चा एक होता है प्रत्येक अध्याय एक अध्याय इस प्रकार से तो एक दो महीना चलेगा लेकिन एक होता है प्रत्येक विषय प्रत्येक श्लोक प्रत्येक संवाद को चर्चा करते ही चलेगा सालों चलेगा ये सबसे उच्चकोट की भागवत चर्चा यही भागवत में ही लिखा गया है। तो हम लोग से उच्च को टे भागवत चर्चा में चले गए श्रीराम तो इसी प्रकार भागवत भागवती अनुपम महिमा है यहाँ पर जो है भागवत महिमा में जो है सनका दिक्ने बड़ा अच्छा कहा कोई भागवत रामायण ग्रंथ जब गाई जाती है उसकी महिमा थोड़ा गाया जाता है उसको गाने से क्या फल मिलेगा क्या होगा है न तो भागवत की बहुत महिमा वर्णन एह जे मानवा पापा सदा दुराचारिमाग्रोधादा कटिश्च कामि सप्ताह कलम अगर ये भागवत का कोई तो श्रवण करे जे नर पाप कुरदा जो हरदम कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं सदा दुराचार दुराचारुराचारी बड़ा स्त्री के प्रति बनना जा दूसरे के धन के प्रति बोलना जो दूसरे का संपत्ति हटना दुराचार शराब पीता है बीमार गगा बीमार मक्षी खाता है मा Alors, मांस खाता है बटन खाता है जो शास्त्र का विरुद्ध में आचरण जो करता है क्रोधाग्री दग्धा सदैव क्रोध में जलता रहता है कुटिला कपटी चली कामी ऐसे पापी प्राणी भी अगर भागवत का श्रवण करता है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है श्याव रामचंद्र की कोई साधारणात्म नहीं कह रहे हैं सनका दिख सन तो भगवान का अवतार मान जाते हैं तो भगवान के पड़े ही महासंत भी है महाज्ञानी भी है। नारद के भी गुरु माने वाले सनका जी उनके मुख से ये है तो सुनने से क्या होता है और क्या है सत्य नहीन पित्रमाग दूसगा जो सत्य से हीन हो गया यानी झूठे बोलता रहता है पितृमाग दूसरा पिता माता को तरह तरह दुख देने वाला परेशान करने वाला निंदा करने वाला तृष्णाकुलाश्रम धर्मवर्जिता अदेव आश्रम का धर्म जाति धर्म वर्ण धर्म ऐसे कोई मतलब नहीं कुल धर्म जाति का जो धर्म ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण काम नहीं कर रहा है शराब पी रहा है चोरी कर रहा है दम्भिका मच्छरण सरदम एक दूसरे को जलने वाला यही से आदमी अगर भागवत श्रवण करता है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है श्याव रामचंद्र की ये जो वर्ण कर रहे हैं जैसे ये कहेंगे तो प्रश्न आएगा महाराज ऐसे कोई आदमी तरा क्या तो फिर आएगा धुंधुकार का प्रश्न पहले इस कौन कौन आदमी भागवत सुनकर मुक्त हो जाते हैं तो इसलिए वो कह रहे हैं कि दुनिया में पापी सब पापी आदमी है कहे जो घोर आएगा सब छल कपटा ही चला झूठ ये में रहेंगे कोई कितना बड़ा अपने आप को बोलेगी मैं बड़ा सत्यवादी तो कल जुगे उसको सत्यवादी होने नहीं देगा झूठ बोली देगा छल करी देगा चलाई करी देगा पाप करी देगा वो एक आदमी सात सौ सा करोड़ आदमी संसार में है कोई एक आदमी भी आप नहीं ला सकते है जो ए टू जेड एकदम पूरा सत्यवादी हरिशत रहे कुछ ना कुछ उसमें कलंक तो उतना कुछ गड़बड़ रहेगा इसलिए फिर ऐसा तर कैसे तो भागवत सुनने से ऐसे ही प्राणी हो जो मदिरा पान करता है देखिए पंचोग्र पापम सल सत्म कार्योंपिशा निर्दया जे ब्रह्मचार कारिण सप्ताह दिते जो मदिरा पान करते हैं महापाप ऐसा जाते हैं पंच उग्र पाप यानी पंच महापाप बड़े बड़े पापे माने जाते ब्रह्म हत्या ब्राह्मणों की हत्या करना सोने की चोरी संसार में बहुत सारे चोरी करने का चीज है तो सब भी अपराध है लेकिन स्वर्ण चोरी करना महाअपराध माना जाता है महापाप गुरु गुरु के के के के साथ शरीर संबंध उनके महापाप का महापाप करने वाला छल छत में, में सदैव डूबे रहने वाला पिछाश राक्षसाइज का वृत्ति मार दिया किसम पिट दिया किसम काट दिया किस अपराध में जो हरदम रहता है ब्रह्मस्त पृष्ठ ब्राह्मण का संपत्ति हरण करने वाला देवीचार करने वाला प्राणी ही भागवत श्रवण करने मात्र से मुक्त हो जाता है रामचंद्र की ध्यान ये जो मैं कह रहा हूं ना आपको कोई भागवत कथाकार ही कहेगा नहीं सुनेगा ये नीज लोग छिपाते हैं कहेंगे समाज में क्या बोलेंगे लोग बाबा तक तो रहा है चोरी करने वाला डाका डालने वाला सब व्य विचार करने वाला भागवत है सूर्य श्लोक को लोग छिपाते हैं हम छिपाने वाले नहीं जो सत्य लिखा है वो तो कहेंगे मनसा विपातक नित्य करवंती सठा हटे न पर सपृष्टा मलि दुराशयाप्ताज की जो मनोवाणी शरीर से हरदम जो हरदम पाप करते रहते हठप दूसरे का संपत्ति दूसरे का स्त्री हरण करने में लगे रहते हैं आ, जो आ, है जो मणिन आदमी हरदम जेहे शास्त्र विरुद्ध कार्य में लगे रहते हैं ऐसे पापी प्राणी भी अगर भगवान का ये भागवत स्तर तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है की ये ये कौन कह रहा है? है। ये कह मालूम है नारी नारद ने पूछा महाराज आपने जो वर्णन किया चोरी करने वाला डाका डालने वाला व्यभिचार करने वाला दूसरे का संपत्ति हरण करने वाला परा स्त्री हरण करने वाला झूठ बोलने वाला ऐसे पापी भी भागवत तो सुनकर मुक्त हो जाएगा तो क्या ऐसे कोई है क्या दुनिया में तरा क्या कोई कोई कहानी है ऐसे आदमी कोई तर गया हो सन देंगे ने क्या आपका विश्वास नहीं क्या हमारे बात पर हमारे <laughs> विश्वास तो है फिर कोई कहानी अगर सुनने मिल जाए तो आवरी विश्वास हो जाएगा तो सन ने कहा ठीक है भाई बनी हुई घटना श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री लेकिन ऐसे बनी हुई वो घटना तो बताएंगे हम नाराज जी कह रहे हैं सनका जी लेकिन भागवत की और भी महिमा बहुत है श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम आ, वो भी सुन लीजिए आप लोग ये सुन लीजिए और थोड़ा महिमा महिमा जो कह रहे हैं तो थोड़ा नित्यम नित्यं दस्तो पुराण पठते नर अल अक्षर भवे तस् कपिलाज जो प्रतिदिन भागवतम भागवत महापुराण का पाठ करता है प्रत्येक अक्षर अक्षर में कपिला गौ दान का फल भागवत का जो प्रतिदिन श्रवण करता है जो प्रतिदिन पाठ करता है एक अक्षर अक्षर हम जो सुन रहे हैं मैं जो कह रहा हूं एक एक एक कपिला गौदान का फल मिलेगा की नारायण नारायण ये बात ये कौन कहा था शनका जी कह रहे हैं स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मांज जी जो कहा था भागवत के बारे में वो तो सन्न का नारे जी कहे कह रहे थे लेकिन अब जो है नारे जी कह रहे हैं कि मैं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहे थे वही बात मैं बता रहा हूँ भागवत जो सुनता है पढ़ एक एक अक्षर में गहुदान का फल मिलता है श्लोका्धम श्लोक पादान भागवत उद्भव जे श्रोणियात दस्तु स्रम फल लभे जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथा ही श्लोक का पाठ या श्रवण करता है उससे एक हजार गोदान का फल मिलता है देखिये दोनों का यहाँ बताया श्रृणयात या पठ सुनता है या पढ़ता है या करता है यानी अगर आपने भागवत का दो चार श्लोक भी कोई बक्ता है या व्याख्या कर सुना दिया आपने उसको सुन लिया या तो घर में बैठकर पढ़ लिया एक हजार गौ दान का फल मिलेगा उससे पहले क्या बताया था एक अधा, एक अधिक भागवत ने कोई चर्चा कर दिया तो एक गौदान का फल मिलेगा कहीं श्लोक दो चार श्लोक का पाठ हो गया तो हजार गौदान का फल मिल <laughs> नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्री <laughs> वैष्ठवाद शास्त्राणी जे अर्चं गृहिन्हा सर्व पाप विनिर्मुक्ता सुरवंदिता जो भागवत पुराण को घर में रखता है भागवत तो ग्रंथ को अपने घर में जो रखता है आ? आ? वो समस्त पाप से मुक्त होकर देवताओं के द्वारा पूजित होता है वो हुआ पाठ करने का लेकिन ये भागवत को जो धर्म में रखता है रख करके प्रतिनिधा धूबू थोड़ा दिया बत्ती को भागवत देखात भगवान है भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से ही तार ये भागवत ग्रंथ मतलब ये रामायण मतलब कोई ग्रंथ कोई किताब नहीं है साक्षात भगवान का ही अवतार है न जैसे राम अवतार कृष्ण अवतार ये भी भागवत अवतार है इसलिए आप अगर भागवत जैसे शालिग्राम अवतार है संसार में कुछ ही चाहिए है जिसको जैसे ग्रंथ तुलसी को कोई पौधा नहीं मानना चाहिए देवी पीपल कोई पेड़ नहीं साख्यात वास्तविक भगवान गुरु कोई मनुष्य नहीं भगवान का प्रतिनिधि होता है ऐसे ही भागवत रामायण कोई ग्रंथ किताब नहीं साख्यात भगवान का रूप है इसलिए जहाँ भी हो उन प्रति पूजा आरती करना चाहिए जहाँ लिखा है जो भागवत का शास्त्र अपने घर में रखता है पूजा करता है उसकी करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाता है और मृत्यु के बाद मुक्ति होती है देवता आरती नारायण नारायण नारायण नारायण देखिए और एक बात जे अर्चन्ति गृह नि शास्त्र भागवतम कलो आस्फुटी बलगंति तेजा प्रीतुम्य हम यानी कि जो भागवत तो शास्त्र को अपने घर में रख करके प्रति पूजा करता है कलि युग में खास करके उनके जो पितर लोग है ना पितर श्री राम श्री राम पितर लोग तो पूरा उछलते कूदते रहते हैं हमारा कुल में यह कोई सुपुत्र पहला हुआ जो घर में भागवत रखा है पूजा कर रहा है पाठ कर रहा है ऐसे नहीं जो रखा है पूजा कर रहा है प्रत्येक पाठ कर रहा है वो भी निडर होकर कह लीजिए वो छल कूद करके आराम जिये मुक्ति उनके मुठ्ठी में ब्रह्म जी भगवान नारायण कहते नारायण नारायण नारायण भगवान कहते हैं मैं सदैव उनके प्रसन्न रहता हूं जो भागवत शास्त्र अपने घर में रख करके प्रत्येक किया करता है भगवान तो नारायण नारायण नारायण देखिए जावत दिनानी, शास्त्र भागवत गृहेवत पितरम खीरम सर्पी दधी मधुदम जो जिसके घर में अगर भागवत शास्त्र कोई रखा रक, है जितना दिन तक भागवत घर में रहेगा उनके तो जो पितृपुर मलाई, मलाई, तो क्यों इसे पिलाया जा रहा है ना तुम्हारा कुल में कोई पुत्र तो है भागवत तो घर में रखा है इसका पूजा कर रहा है इसलिए आप लोग को दही दूध मलाई घी सब जा रहा लोग हो गया आशीर्वाद देंगे शास्त्रम भागवत ही जे कल्प कोटे जो कल्प कोटि शास्त्राणी ममो लोके जो ये भागवत शास्त्र किसी वैष्णव को भक्त को दान करता है कोई नया भागवत लाए किसी साधु संत तो भी या भक्त ब्राह्मण को दान करता है आ, श्री राम से आ, बोलते अंतकाल तक मेरे धाम में निवास करता है श्याम रामचंद्र की भागवत शास्त्र की कर देने से वो वैकुंड में जाकर निवास करता है इसलिए हम देखेंगे तो गुजराती लोग है मारवाड़ी लोग है सब भागवत दान करते हैं दान करते हैं है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अर्चं शास्त्र भागवतम नियंत्रित जो व्यक्ति भागवत शास्त्र घर में रख करके पूजा करता है सब देवताओं का पूजा एक कल्प के लिए उसने कर दिया है और देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए लेकिन अगर कर नहीं पाए तो भागवत पूजा कर से सब देवताओं का पूजा हो गया सब देवताओं का उसमें चरित्र कहानी सब नारायण नारा। अपने घर में श्लोकार श्लोक बरम भागवत गृहे सतो शतम शस्त्र नई शास्त्र संग ही अपने घर में अगर भागवत शास्त्र श्लोक तो आधा है यह एक ही खाली रखा हुआ है तो अन्य अन्य ग्रंथ रखे, नहीं रखे नहीं। तो ठीक है कोई जरूरत नहीं है न भागवत खाली रख देने से सब ग्रंथ का सार हो गया भागवत का पूजा कर देने से सब देवताओं का पूजा हो गया भागवत का अध्ययन कर देने से सब शास्त्र का अध्ययन हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो इसी प्रकार ये है भगवान जो है नारायण ने आ, आ, भगवान कहते हैं कलम तत्र भगवान तो कहते हैं इस में में जिसके घर भागवत शास्त्र है मैं समस्त देवताओं के सहित तो वहां पर निवास करता हूं भागवत आपके घर में रखा है अरे क्या है? अगर कोई व्यक्ति भागवत शास्त्र अपन घर में रखा है तो समझ लो समस्त देवता सहित भगवान कहते मैं कर रहा भागवत हूँ नारायण नारायण इतना ही नहीं तत्र सर्वाणी तीर्थनी नदी नद सरांसी चा सप्तपुर पुण्य सरवी सुनश्चया जहाँ पर भागवत शास्त्र रहता है वहाँ पर जितने पृथ्वी में सब तीर्थ नदी सरोवर तालाब पर्वत धाम सांतपुरी चार धाम सब इसी भागवत शास्त्र में ही निवास करते है रामचंद्र की जय इसका मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर रख दिया भागवत और कहाँ जाए ना मंदिर में पूजा न करे कोई देवता के पास जाए कोई धाम न जागे कोई तीर्थ न जाए ऐसे नहीं अपमान हो गया ना वो भी आए रहे और मंदिर में जाकर पूजा करे पाठ करे हाँ जो असमर्थ हो गया है चल नहीं पाएगा जा नहीं पाएगा कोई काम का नहीं रह गया ओह लेकिन भागवत रखे उसका तो पुण्य मिल ही रहा है लेकिन साथ साथ में जाकर आप मंदिर में पूजा करे उसका अलो फल मिलेगा ना वो तो आप भागवत रख दिए मिल ही रहा है उसमें कमी होने वाला है नहीं लेकिन जैसे आपके घर में 50 लाख रुपए आपने बैंक में रख दिया 50 लाख का बीस हजार की कितना ब्याज आएगा महीना तो आप ये तो नहीं कहेंगे अरे बीस हजार तो आ ही रहा है फिर जाकर दूसरा कमाई क्या करने की जरूरत है ऐसे कहते हैं क्या वो बीस हजार तो आ ही है फिर भी दूसरे से कहीं दूसरे जगह तरीका से मिल रहा है तो फिर भी मार देते हैं जाके अरे ये ऐसे ही जो है भागवत आपने तो रख दिया है तो भगवान का पूजा हो ही रहा है सब देवता तीर्थ का तो दर्शन का फल तो मिल ही रहा है, में इसे रखा है। कर आपने दर्शन कर लिया स्नान कर लिया मंदिर में पूजा कर लिया जब तप तो कर लिया सत्संग कर लिया तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना सब यही ज्ञान कितने मूर्ख में नहीं अरे क्या जावे सब तो यहाँ ही है अरे यहाँ जो है वो तो मिल ही रहा है थोड़ी कम होने वाला है गुरु चरण में है कि हरि नाम में है ऐसे ठीक है लेकिन वो तो चरण मिल ही रहा है हरि हरिनाम जब पर तो होगा हो रहा है डेली कहा वो कम होने वाला है तो लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कर रहे हो एक्स्ट्रा है, है कि नीराम श्री राम श्री राम हरि नारायण हरि नारायण तो समस्त तीर्थ पुरिया भी आ गए हैं आगे इसलिए भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी अगर व्यक्ति मुक्ति गति प्राप्त करना चाहे सब तीर्थों का धाम का फल प्राप्त करना चाहे मेरा प्रिय होना चाहे तो भागवत शास्त्र को अपने घर में रख करके श्रवण पठन आदि करना चाहिए या जहां हो रहा हो जाके सुनना चाहिए श्री भागवत पुण्य मायु आरोपनाथ बाप जिस घर में रहकर ये पाठन पाठन होता है उसको बढ़ता बढ़ता है आरोग्य है लक्ष्मी बढ़ती है सब इस खाली पाप नष्ट होगा मुक्ति भागवत शास्त्र जहां पर है वहाँ का आयु वृद्धि होगा आरोग्य वृद्धि होगा लक्ष्मी प्राप्त होगा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कहा अरे कितना लेंगे गीता प्रेस में लाखों मिलेगा सब जगह मिलता है श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम तो इसी प्रकार जो है ब्रह्मा जी ने बड़ा ही महिमा गान किया शनका दिन के विक्रम में यही गायन किया तो ऐसे भागवत की महिमा है अब नारद जी ने पूछा कि महाराज आपने ये वर्ण तो किया लेकिन ऐसे कोई पापी ऐसे कोई अपराधी आदमी है जो भागवत सुन करके पढ़ करके उसको मुक्ति हो गया हो तो बताइए तो फिर यह सनका दिन जीवन में बताएंगे कहानी कर कैसे पापी दुराचारी भागवत सुनकर मुक्त किया आइए दो मिनट हर नाम जब फिर कल आप लोग ज राम राम राम सीताराम